राहुर् दृश्योपि यथा शशिबिंब स्थ प्रकाश थे तद्वद सर्वगतों अप्यय आत्मा विषयाशयणेन ध्री मुकुरे अपने इसके पहले वाले पढ़ चुके हैं वैसे जैसे आपको राहु कभी दिखाई नहीं देता अंतरिक्ष में आपको सभी ग्रह दिखाई देते हैं चंद्रमा दिखाई देता है सूर्य दिखाई देता है शुक्र ग्रह दिखाई देता है शनि ग्रह मंगल ग्रह सब दिखाई देते हैं लेकिन राहु ग्रह दिखाई नहीं देता क्लिनिक खोल देना देव तो है बिठा दो तो राहुल अदृश्यो अपि यथा शशि शा, प्रकाशित है तद्वत लेकिन जब वो राहुल अपने परिक्रमा पथ में जब चंद्रमा के ऊपर आ जाता है तो वो इकाई दिखाई देने लग जाता है उसी तरह ये आत्मा जिसके हम बात करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस की अपनी चेतना की बात करते हैं, ये चेतना का हमको कभी अनुभव नहीं होता कि ये रही चेतना या चेतना कैसी दिखेगी कैसी होगी हमको इसके अदृश्य रहती है कभी भी इसकी दिखाई नहीं देती लेकिन विषयों का आश्रय लेके ये चमक उठती है कहां चमक उठती है धीमुकुरे। धी का मतलब होता है बुद्धि और मुकुर का मतलब होता है दर्पण बुद्धि के दर्पण में यह आत्मा प्रतिबिंबित हो जाती है। हमारी जो अंतकरण है मन बुद्धि अहंकार इस अंतकरण में जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं खाता हूं मैं सोता हूं मैं पहनता हूं या मैं कुछ ऐसा करता हूं या मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं तो इस प्रकार के जब हम बात करते हैं तब हम अपना चिंतन कर सकते हैं कि फिर ये मैं हूं कौन ये मैं कहां हूं मैं कौन हूं अरे शुद्ध स्वरूप में आत्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते लेकिन उसका प्रतिबिंब जो हमारे मन बुद्धि अहंकार पर पड़ता है जब मन बुद्धि अहंकार पर पड़ता है तभी तो मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा हूँ मैं पहन रहा हूँ इस मै का जो मालिक है जो इस मै का कहने वाला है हम कई तरह से इसको कह सकते हैं कि इस मैं का हमारे जो इसका उद्गम कहाँ से होता है जिसे हम कहते हैं कि मेरा मन आज प्रसन्न है तो उस प्रसन्नता का उद्गम स्थान कहाँ है या मैं खाता हूँ स्वाद लेता हूँ तो स्वाद जीवान लेती है लेकिन वो स्वाद लेने वाला कौन है जिसको इस स्वाद का प्रयोजन है जैसे घड़ा बनता है तो उसका प्रयोजन है कुमार का होता है कि मेरे को ये घड़ा बनाना है लेकिन यहाँ इसका प्रयोजन किसका है तो ऐसा जब हम चिंतित चिंतन करते हैं तो उस समय हमारी ये आत्मा चमक उठती है यानी हमारी बुद्धि में ये चमक जाती है बुद्धि में एकदम स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि ये मैं हूं जो खाना चाहता हूँ पहनना चाहता हूँ करना चाहता हूँ इस शरीर के प्रति मेरा जो प्रयोजन है वो इस आत्मा की वजह से उपनिषद कहते हैं कि हमको कुछ लोग प्रिय लगते हैं भाई पत्नी प्रिय लगती है या पति प्रिय लगता है तो बड़ी अच्छी बात लिखी पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं लगती पत्नी आत्मा के लिए प्रिय लगती है। भाई भाई के लिए अच्छा नहीं लगता बल्कि भाई आत्मा के लिए अच्छा लगता है भोजन भोजन के लिए अच्छा नहीं लगता भोजन आत्मा के लगता इसमें हरेक में या हरेक प्रियता में प्रायोजन सिर्फ आत्मा का है उस आत्मा का दूसरी चीज जो वो स्वयं भी स्वरूप है दोनों में अभेद होने से ये प्रियता है अन्यथा उस रूप में जिस रूप में तुम कहते हो पत्नी है जिस रूप में तुम कहो पति है तुम जिस रूप में कहो भाई है या जिस रूप में कहो भोजन है उस रूप से तुम्हारी कोई रुचि नहीं सचमुच में वो कोई चीज अगर प्रिय लगती है तो उस आत्मा के निमित्त लगती है उस आत्मा के लिए लगती है जिस आत्मा का प्रयोजन है और इस चीज को ठीक से समझ में तभी आएगा जब हम किसी उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमको यहां दिखता भी है कि यहां पर फूल रखे हैं और ताजे गुलाब रखे हैं तो इसका मतलब आज यहां कोई आया था जो गुलाब रखे गए किसी का तो प्रयोजन था अगर नहीं तो यह आए कहां से इसलिए हमको यह प्रियता कहां से आई है यह प्रियता हमारी आत्मा का गुण है और वो प्रयोजन किसका था वो आत्मा का प्रयोजन था जिसकी वजह से हमको कोई चीज प्रिय लगती है अगर उसके बगैर हमको कोई चीज प्रिय क्यों लगती तो इस तरह जब बुद्धि के दर्पण में वो प्रकाशित होती है आत्मा तब वो उसका प्रकाश हमको दिखाई देने लगता है जिस प्रकार के राहु हमको चंद्रमा के बिंब में आने के बाद ही दिखाई देता है उसके पहले नहीं दिखाई देता अगला है कि आदर्शे मल रहित यदवद वदनम विभाति तद्वद अयम शिव शक्ति पाथ में मिले भाति भाव रूपा जिस तरीके से मल रहित दर्पण हो साफ कांच ग्लास जिसको बोलते हैं हम दर्पण एकदम स्वच्छ हो दर्पण तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है तो बुद्धि दर्पण में भी आपको आत्मा का प्रकाश सबको दिखाई देता है लेकिन फिर भी सबको दिखाई नहीं देता दिखाई तो सबको देता है फिर भी सबको दिखाई नहीं देता क्यों क्योंकि आपका दर्पण जो है बुद्धि का दर्पण जिसको धीमु बोला था भी, कि बुद्धि रूपे दर्पण वो आपका सबका साफ नहीं है वो साफ कैसे होता है वो साफ होता है शक्तिपात से ये शक्तिपात करने वाला सचमुच में साक्षात शिव है जो आपकी बुद्धि को इस योग्य बना देता है कि उसमें आपकी आत्मा चमक उठे और ये आपको उसका अपने आत्मा का अनुभव हो जाए और साक्षात शिव कौन है गुरु जो आपके लिए आपके स्तर पर आपके जैसा स्वरूप धर के आया है और वो आपके लिए शक्तिपात करने को राजी आपके घर आने को राजी तो इस तरह आदर्शे मल रहित यदवद वदनम विभाति तद्वद जिस तरीके से स्पष्ट दृश्य देखने के लिए साफ कांच की साफ दर्पण की जरूरत होती है उसी तरह शक्तिपात विमले शिव शक्तिपात विमले धी तत्व भाति भाव रूप उसी तरह शिव शक्तिपात से जिसके अंतकरण की शुद्धि हो गई है जिसका अंतकरण साफ हो गया है जिसकी बुद्धि में से संशय निकल गए हैं उसकी बुद्धि में इस आत्मतत्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है वरना ना आत्मतत्व का प्रतिबिंब तो हरेक की बुद्धि में दिखाता है हर कोई बोलता है कि मैं खाता हूं मैं सोता हूं मैं बोलता हूं मैं रहता हूं मैं दुखी हो गया मैं सुखी हो गया लेकिन उस सब के बाद बोलने में उसकी अहंता सिर्फ शरीर तक रहती उसके मन में बावजूद इसके कि वो स्पष्ट है कि वो अपनी अहंता का स्रोत खोजे तो वो आत्मा तक जा सकता फिर भी वो नहीं जाता और ना उसको वो आत्मतत्व का आनंद आता है ना वो आत्मतत्व उसको दिखाई देता है लेकिन शिव शक्तिपात विमल है जिसका शिव शक्ति से जिसकी बुद्धि में विमलता आ गई है ना जिसका मल हट गया है धी तत्व है यानी बुद्धि तत्व में भातिभाव रूप वो स्पष्ट तो दिखाई देता है यह अपना अगली कार्य हुई अब आप एक हो भी ये कहोगे कि फिर ये शक्तिपात किसको होता है और क्यों होता है और ये शक्तिपात है क्या तो शक्तिपात की परिभाषा एक लाइन में लिखी है कि कर्मादि से निरपेक्ष शिव की अनुग्रहात्मक अंत प्रेरणा ही शक्तिपात कहलाती है कर्मादि से निरपेक्ष आप सोचो कि मैं ऐसे कोई काम करूं कि मेरे पर शक्तिपात हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कर्मादि निरपेक्ष शिव की अनुग्रहात्मक शक्ति है यह और वह किस रूप में आती है अंत प्रेरणा के रूप में आती अपन को कहला है शक्तिपात कोई बाहर से ऐसे ऐसे कर देगा ऐसा नहीं वो आपको अंत प्रेरणा के रूप में आती आपके अंदर से प्रेरणा आती अब उसका सबसे अच्छा सुंदर लौकिक उदाहरण क्या है कि आपके मन में इच्छा होगी कि नहीं अपन इसको जाने इसको आत्मतत्व को समझें अपन उन सीमित दायरों के बाहर निकले है ना जहां पर कि आत्मा का आनंद है अन्यथा हम उन सीमित दायरों में उन सीमित किचड़ों में फंसे रहना पसंद करते हैं अधिकतर लोग उसी तरह जैसे कि एक मिंडा के जो किचड़ में पड़ा रहना चाहता बाहर आना नहीं चाहता वैसे हम लोग भी हैं जिस सामान्यतः धर्म की वही सीमित परिभाषाएं हैं उसी में द्वेष, विद्वेष लोगों से ईर्षा करना प्रतिस्पर्धा करना धर्म के नाम पर लड़ाई करना कट्टरता वापरना ये सब चीजें सचमुच में हमारे सीमांकन है माया के क्षेत्र में और उसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जैसे अभी एक बार अपने पढ़ाई था कि उस सीमित क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो आपको आत्मा का ज्ञान दे सके चाहे आप कितने भी जप कर लो कितने भी व्रत कर लो कितने भी तीर्थ कर लो कितनी नदियों में नहा लो लेकिन उसके बावजूद आपको आत्म तत्व का ज्ञान उस माया के क्षेत्र में किए गए किसी भी कर्म से नहीं तो अंत प्रेरणा रूप जो इच्छा होती है अंदर से अंत प्रेरणा होती है जब आप इसको अपने स्वयं के दर्पण को साफ कर लेते तो यही वास्तव में शक्तिपात है अब इसका अगला अपन संक्षेप में देख लेते हैं इतना समय है अभी अपने पास भाव रूपम परिपूर्णम स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदन भा रूपम इसी शब्द अपने अब यहां पर क्या है शिव का स्वरूप कि हम क्या होता है कि हम कहते शिव कैसा होगा अब हमको कोई ऐसे उसकी मूर्ति बना के नहीं दिखा सकते अनुभव रूप जो चीज है उसकी मूर्ति कैसे बनाए स्केच कैसे बनाए फोटो कैसे खींचें उसका मंदिर कैसे बनाए ये संभव ही नहीं है ना तो हम उसको बताते हैं कि वो शिव कैसा है जिसके हम बात करते पर शिव वो भा रूपम है भा का मतलब होता है प्रकाश जैसे भास्कर जो प्रकाश पैदा करता है उसका नाम है भास्कर यानी सूर्य है तो भा का मतलब होता है प्रकाश प्रभात यानी जब प्रकाश हो जाता है वो सुबह का समय हम प्रभात कहते हैं। भा का मतलब होता है प्रकाश तो वो क्या है भा रूपम है यानी प्रकाश रूपम। अब कैसा प्रकाश अब दो तरह का प्रकाश होता है। एक वो प्रकाश दो दूसरों को प्रकाशित करे। जैसे ये प्रकाश है ये ऑलरेडी जो चीज है उपलब्ध है उसको प्रकाशित करता है तो यह जड़ प्रकाश है इस प्रकाश में प्रकाश मानता जड़ है वो जो चीज है उसी को प्रकाशित कर सकते जो नहीं है उसको प्रकाशित नहीं कर सकते जैसे इस जगह के ऊपर कोई चीज नहीं रखी वो इसको प्रकाशित नहीं कर सकते तो ये जड़ रूप प्रकाश है लेकिन वो कैसा प्रकाश है वो अलौकिक प्रकाश है वो क्या कर सकता है किसी भी चीज को प्रकाशित कर सकता है प्रकाशित करने का मतलब उसको अस्तित्व में लाना है जब किताब प्रकाशित हो गई है ना है अस्तित्व में आ गई है ना ये वाली किताब कभी थी नहीं और अब प्रकाशित हो गई है ना अस्तित्व में आ गई है तो अस्तित्व का नाम शिव है परशिव अस्तित्व का नाम है द नेम ऑफ एग्जिस्टेंस इज गॉड और गॉड इज द नेम ऑफ एग्जिस्टेंस है ना अस्तित्व का नाम ईश्वर है या ईश्वर का नाम अस्तित्व ना, परशिव जिसको हम यहां बोल रहे हैं तो भार रूप वो प्रकाश रूप है अब इसको गहराई से समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि कहीं हम ऐसा नहीं समझने ले कि यह टॉर्च के लाइट स्वरूप है क्योंकि ये जड़ प्रकाश ये यह लाइट जो चल रहा है ये जड़ प्रकाश है ये उस चीज को प्रकाशित कर सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है लेकिन यह जो नहीं है उसको प्रकाशित नहीं कर सकता इसके अलावा इसकी अपने आप की सत्ता किसी और से प्राप्त की हुई है इसको प्रकाशित करने की क्षमता भी किसी और ने दी है इसको लेकिन वो स्व प्रकाश आत्म प्रकाश स्वयं स्वयंभू है वो अपने आप के प्रकाश से प्रकाशित है और वो सब किसी भी चीज को अस्तित्व में लाने में एक सक्षम है इसलिए उसका नाम है भारूप भारूपम वो ईश्वर या वो आत्मतत्व भारूपम है परिपूर्णम अब वहां कहीं कहीं अपूर्णता नहीं है दूसरी बड़ी बात है उसका कभी अभाव नहीं है इस प्रकाश का अभाव हो सकता अभी बिजली चली गई तो यह प्रकाश था प्रकाश है प्रकाश था ये दोनों बात हो सकती बिजली जाते यह प्रकाश चला जाएगा लेकिन वो परिपूर्ण है उसका कभी अभाव संभव नहीं है उसका कभी अभाव नहीं होता क्योंकि जो कुछ भी अस्तित्व है उससे नकारा भी नहीं जा सकता और वो अस्तित्व अपने आप में जो एग्जिस्ट कर रहा है जो कुछ है अस्तित्व में वो वही है इसलिए भाव रूपम परिपूर्णम स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदम वो अपने आप में विश्रांत कर रहा है इसलिए महान आनंद में है इस चीज को फिर समझा वो अपने आप में विश्रांत कर रहा है मतलब केंद्र में अभी अपने परे, परेशान हो जाता है कि केंद्र से बाहर जो केंद्र में हो वो अपनी शान में रहता है जो केंद्र से दूर गया वो परेशान है वो शान से परे हो गया क्योंकि वो केंद्र से दूर हो गया उसकी शान तो केंद्र में है और वो केंद्र से परे बैठा है इसलिए परे। परेशान है ना और जो केंद्र में है वो अपनी शान में है तो वो केंद्र में है अपने घर बैठा है स्वात्मन व विश्रांति तो अपने आप में विश्रांत कर रहा है वो इधर धर नहीं भाग रहा है चक्र घूम रहा है पर केंद्र आनंद में है क्योंकि उसको घूमने की मजबूरी नहीं है क्योंकि वो जीरो डायमेंशन है वो क्यों घूमेगा और जैसे ही वो केंद्र को छोड़ता है वो परेशान हो जाता है वो गोल गोल घूमने लगता है और जैसे ही केंद्र में जाता है वो फिर शांत हो जाता इसलिए बाहर उपम परिपूर्णम स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदम इसलिए वो केंद्र में अपने आप में है इसलिए वो महान आनंद में है क्योंकि उसके आनंद का विरोध करने का बल किसी में नहीं है उसके आनंद का कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि विरोध करने के लिए एक बल चाहिए और बल कहां से लाएगा वो सारा बल उसी के पास दूसरा बल लगाने के लिए जगह चाहिए वहां जगह ही नहीं बल लगाने के लिए केंद्र में आप कैसे बल लगाओगे आप घूमते हुए चक्र को कहीं से पकड़ रोक सकते हो केंद्र से पकड़ के नहीं रोक सकते एक चक्र घूम रहा है केंद्र से पकड़ के रोक नहीं रोक सकते केंद्र में पकड़ने की जगह ही नहीं है बाहर कहीं भी पकड़ लो आप बीच की ताड़ी पकड़ लो परिधि को पकड़ लो को नहीं पकड़ क्योंकि केंद्र में जीरो डायमेंशन घूमता ही घूमता ही नहीं आप उसको पकड़ भी लोगे तो क्या होगा अभी पंखा घूम रहा है उसके केंद्र में एक छड़ी लगा दो कुछ नहीं होगा लेकिन आपने इधर लगाई तो खटाक से टकरा के रुक जाएगा पंखा तो इसलिए वो महान आनंद क्योंकि उसका आनंद का विरोध करने की संभावना ही नहीं किसी में इच्छा सम्... इच्छा सम्मित करने निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्णम अब उसके पास इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों से वो परिपूर्ण है अरे उसके पास जो इच्छा है इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में लाने की या उसको अस्तित्व से समेटने की वो उसकी इच्छा अपने आप में परिपूर्ण है उस इच्छा की विरोध कहीं भी नहीं है उसकी इच्छा अपने आप में परिपूर्ण है उसका ज्ञान उसका संवेद भी परिपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छिपा हो यह भी अपना वही चक्र वाली थ्योरी पे समझा सकते हैं वो सारी बात क्योंकि केंद्र से हर चक्र का हर अंग दिखाई देता है पूरे चक्र पर उसका नियंत्रण होता है और किसी एक कोने में बैठ के आप पूरे चक्र पर नियंत्रण नहीं कर सकते इच्छा संवित करने निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्णम उसकी जो शक्ति है वो अनंत है उसकी कोई कोई सीमा नहीं है क्योंकि सीमा किसकी होगी जिसका कहीं विरोध होगा कि बस यहां तक तुम्हारी शक्ति इसके आगे तुम्हारी नहीं लेकिन वो जहां तक जो सीमाएं बनाई किसने वो सीमाएं भी उसी की इसलिए उसका विरोध करना और किसी भी शक्ति के बूते के बाहर है तो भाव परिपूर्णम स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदम इच्छा संवित संवित करने निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्ण ये उसकी पर की परिभाषा है या पर का स्वरूप है कि कैसा स्वरूप है ये क्या हो रहा है आपको शेष मुनि उस शिष्य को समझा रहे हैं जो शिष्य ये जानना चाहता है कि जन्म के गर्भावस्था से लेकर मरने तक मार दुखी दुख है यहां से वहां तक और मैं उन दुखों से विभ्रांत हूं घबरा चुका हूं और मुझे आप शांति चाहिए विश्रांति चाहिए और मुझे इस दुख से अब पिंड छुड़ाना, इस दुख से मुझे अब घबराहट होने लगी तो विभ्रांत घबरा गया हूं मैं को अब ये फिर से ये इस चक्र में नहीं आना चाहता है। कि जन्म हो माँ के पेट में रहूं पैदा हूं अनंत दुखों को भोगूं सचमुच जैसे अपने बात हुई कि दुख बाई डिफाल्ट है सुखी होने के लिए कारण चाहिए आज कुछ अच्छा खाना बन गया तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा आज कुछ मौसम अच्छा है तो थोड़ी और बाकी समय हमेशा दुखी रहते तो बाय डिफाल्ट तो दुखी रहता है आदमी सुख के लिए उसको कारण चाहिए इसे संसार में दुखी दुख है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुख कम और दुख बढ़ता चला जाता है और वृद्धावस्था जब आती है उसमें सुख का तो कोई कारण हो तो भी नहीं मिलता अच्छा भोजन हो अच्छी चीज हो खाने पीने की या अच्छा वातावरण हो या अच्छा मौसम भी हो तो वो उसका आनंद लेने में अक्षम होता है तो इस तरह उस सारे दुख से विभ्रांत तो शिष्य जब शेष मुनि के पास जाता है और वो परमार्थ पूछता है तब उसको वो ये शिष्य बताते तो ये उन्होंने उसका स्वरूप बताया इस तरीके से मेरे ख्याल में आज का अपन समाप्त करते हैं नहीं। है? नहीं। हाँ वो मोबाइल में में खिंच लो यार आज तो सब लोगों का अच्छा ग्रुप फोटो बढ़िया आएगा तो अपन सोमवार को सुबह आठ बजे यहाँ पर पादुका का पूजन करना है नौ बजे तक पूर्ण हो जाएगी सबसे उम्मीद है कि पौने तक आ जाए यहीं पर क्योंकि वहां तो जाना भी संभव है अपन सोमवार को यहाँ पादु का पूजन करेंगे